एक नहीं आने को प्रकार की दे। अगर मैं कहता हूं कि मैं अगर चाहूं तो के भंडारे का, जो एक चिंतन लेता तो धर्म, धर्म बनता है क्योंकि धर्म हमें कर्म है और कर्म से ही धर्म की उत्पत्ति होती है रिद्धियां सिद्धियां किसी भी ऋषि मुनियों के पास रही तो इसलिए नहीं कि हर पल चमत्कार दिखाते रहे कि छोटा सा अगर दर्द होने लगा तो तुरंत दर्द तुरंत ठीक हो जाए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 आगे ढेली वा जाएंगे मैं मेरे वे क्षण बहुत ज्यादा कष्टदायक बन गए चूंकि माता जी वास्तविकता में अगर यहां से मेरे निवास तक कहा जाए तो उतनी दूर तक जाने में उनको दो बार बैठना पड़ता शिष्यों का एक समूह करीब सत्तर अस्सी शिष्य मेरे साथ चल रहे थे कुछ पल के लिए मैं अंदर तक हिल करके रह गया कि माता जी को इसके बाद आगे ले, ले कैसे जाया जाए मैं चाहूंगी अगर अगर मैं अकेला होता तो माता जी को अपने कंधे पर बिठा लेता और किस तरह लेकर के उस स्थान की ओर जाता मैं चाहूं तो लेकर नहीं चल सकता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 उनको आशीर्वाद देकर कहीं तो कहा जाता है कि हम हम आशीर्वाद नहीं देते केवल योग के माध्यम से लाभ होता है आशीर्वाद देने की हमारी क्षमता नहीं अगर मैं नहीं मैं आशीर्वाद भी देता हूं आशीर्वाद तुमको है कभी कहते हैं बस निराकार मेरी आत्मा ही जो कुछ चैतन है सब कुछ देवी देवताओं दे का, का पूजा निराकार का पूजन करो देवी देवता वही देवी देवताओं दे का पूजन तस्वीरें अपने पीछे लगाए होंगे बड़े बड़े पोस्टर अपने लगाए होंगे अगर वही चीज आपका शोषण उन्हीं देवी देवताओं के नाम कर भजन गा रहे हो गीत गा रहे हो जिसमें बहुत बड़े मंगन हो गए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 फिर वही बने जो यहां से संकल्प लेके जाएगा कि मैं नफा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीवगा क्योंकि मैं शिष्य पूर्णत्व उसी को स्वीकार करता हूं जो नफा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प ले लेता <स्याख> अतः उस को गहराई से पकड़ेंगे उन चिंतनों को पकड़ेंगे चिंतन चूंकि अनेकों क्षेत्र को मैंने बार बार कहा कि अनेकों क्षेत्र ऐसे मां रहस्य है चूंकि मैं मां ग्रंथ में जिस तरह चल रहा था कि गीता का जिस तरह उपदेश दिया गया मगर गीता का उपयोग नहीं हो पाया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 और मैं चाहता हूँ मेरे पंडाल में जितने लोग बैठे हूँ जब तक मन एकाग्रता से बैठे रहते हैं तभी तक मेरे चिंतन का प्रवाह चलता है आरती की व्यवस्था भी करते चले जाएंगे जाएँगे गण हम उस दिव्य आरती की ओर बढ़ेंगे जिस दिव्य आरती के विषय में मैंने चिंतन दिया है कि उस दिव्य आरती का फल क्या है जिस दिव्या आरती के लिए मैं आप लोगों का आह्वान करके बुलाता हूँ और वही आप आते हैं जिनके अंदर पात्रता होती है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना एक बार पुनः आपको पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ आरती को पूर्ण तल्लीनता एकाग्रता के साथ करेंगे बोल बोलसाच दरबार की